वेदांत सार अध्याय एक ऐसा श्रक चंदन वनिता आदि विषय वनताषयोगा कर्मजन्यतया अत अपि अमृत आदि विषय भोगातया तेभ्यो नितरा विर इह फल भोग विरागः इस लोक के पुष्पमाला चंदन नारी आदि जागतिक विषय भोग और परलोक में भी प्राप्त होने वाले देवत्व आदि स्वर्गिक विषय भोग ये कर्म से उत्पन्न होने के कारण अनित्य क्षण भंगुर है ऐसा जानकर इन दोनों के प्रति तीव्र विरक्ति को इहामूत्रार्थ फल भोग विराग कहते हैं समाधय तू सम दम उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा आख्या सम दम उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा इन्हें समाधि षट संपत्ति कहते हैं सम तावत्त श्रवणादिव्यतिरिक्त विषयभ्यो मनसो निग्रह शास्त्रवाक्रों के श्रवण मनन निदिध्यासन के अतिरिक्त अन्य समस्त विषयों के मन का निग्रह श्रम कहलाता है दम बाह्येन्द्रिया तद व्यतिरिक्त विषयभ्यो निवर्तनम् इन्हीं श्रवण मनन निदिध्यासन के अतिरिक्त अन्य समस्त विषयों से बाह्य इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों का निग्रह दम कहलाता है निवर्ति तद व्यतिरिक्त विषयभ्य उपरमणम उपरति अथवा विहिता कर्मणाम विधिना परित्यागः इस प्रकार संयमित निग्रहित बाह्य इंद्रियों का उनके श्रवण मनन निधिध्यासन के अलावा अन्य विषयों से उपरमण लौट आना अथवा शास्त्रों में विहित कर्मों के अनुष्ठान का विधिपूर्वक परित्याग उपरति कहलाता है तितीक्षा शीत उष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता शीत उष्ण सुख दुख लाभ हानि आदि द्वंदों का सहन करना या संभावस्वी स्वीकार करना तितिक्षा कहलाता है निगृहित मनस श्रवणाद तदनुगुण च समाधि समाधान समाधि से संयमित किए हुए मन का शास्त्रों के श्रवण मनन निधिध्यासन आदि तथा उसके आनुषंगिक विनय गुरुसेवा स्वाध्याय आदि विषयों में एकाग्रता सतत नियोग को समाधान कहते हैं गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्यशु विश्वास श्रद्धा गुरु के द्वारा उपदिष्ट वेदांत की उक्तियों में विश्वास को श्रद्धा कहते हैं मुमुक्षु मोक्षेक्षा मोक्ष या मुक्ति की इच्छा को मुक्षा कहते हैं एवं भूतह प्रमाता अधिकारी शांतो इत्यादि प्रशांत प्रमाताी शादात यथोक्त उत्त प्रशातचिताय जितेन्द्रिया सर्वदा यथोक्तिणे एतत् प्रदेयक एतत मु ऐसे चारों साधनों से युक्त जिज्ञास को अधिकारी कहते हैं जैसे कि जिसकी मन तथा इंद्रियां संयमित है आदि के द्वारा श्रुति में कहा है साथ ही यह भी कहा गया है जिसका चित्त शांत है जो इंद्रियों पर विजय पा चुका है जिसके काम क्रोध आदि दोष क्षीण हो चुके हैं जो सतत आज्ञाकारी हो ऐसे मुमुक्षु को ही ये उपदेश प्रदान करें विषय जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम तत्र एव वेदाता तात्परिया शुद्ध चैतन्य रूप जीव तथा ब्रह्म की एकता की अनुभूति ही प्रतिपाद्य विषय है क्योंकि यही वेदांत शास्त्रों का तात्पर्य उद्देश्य है संबंध तो तत्क्य प्रमेय तत्प्रतिपादक उपनिषद च बोध्य बोधक भावः उस जीव ब्रह्म के एकत्व का बोध तथा उसका प्रतिपादन करने वाले उपनिषद प्रमाण के बीच बोध्य बोधक साधन साधन साध्य साधन भाव को संबंध कहते हैं प्रयोजनम तु तत तत्क्य प्रमेयगत अज्ञान अज्ञाननिवृत्ति स्वस्व आनंद अवापति तरति शोकम इत्यादि इत्यादिश्रुते ब्रह्मविद भवति इत्यादि इत्यादिश्रुतेश्च उस जीव ब्रह्म के एकत्व में स्थित अज्ञान का दूर होना तथा अपने स्वरूप के आनंद की उपलब्धि को प्रयोजन फल कहते हैं जैसा कि आत्मज्ञानी दुखों से पार हो जाता है और ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही हो जाता है आदि श्रुतियों में निर्दिष्ट है